देवी भागवत पांचवा सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन राजा ने कहा भगवन, अब भगवती जगदम्बा के की विधि सम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें साथ ही पूजा विधि होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दे सुमेधा जी कहते हैं राजन सुनो मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे परम सुखी ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले सावधानी से आचमन करे जो सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए तदनंतर थूली और लिपि हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले उस पर बैठ बड़ी प्रसन्नता के साथ तीन बार विधिवत आचमन करे अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां पास रख ले प्राणायाम करने के पश्चात भू शुद्धि करें मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें फिर प्राण प्रतिष्ठा करें समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए विधि पूर्वक मातृ का न्यास करें तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए उसमें स्वेद चंदन अथवा अष्टगंध से षट यंत्र लिखे उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए नवार मंत्र के आठ बीज अक्षर आठों कोनों में लिखे जाए नवा अक्षर कणिका के मध्य भाग में लिखा जाता है फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए यंत्र के अभाव में भगवती की धातु में प्रतिमा बनवाने का विधान है राजन यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्नपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवान मंत्र का जप करें मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो दसांस हवन करे हवन करें हवन का दसांस और उसका दसांस भोजन होना चाहिए प्रतिदिन तीन चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है फिर विसर्जन करना चाहिए विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है राजन कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें उस खीर में भी घी चीनी और शहद मिला लेने चाहिए उत्तम बिल्व पत्र से भी हवन होता है शक्कर मिश्रित तील से भी हवन करने की बात मिलती है अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है रोगी के रोग दूर हो जाते हैं संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं राज्य नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है उसे पुण्य में एक उत्तम विद्या मिल जाती है इसमें कोई संशय नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शुद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो जाता है जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो, हो सकता आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें य को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दे कलश के चारों ओर उत्तम जौ गो दिए जाए ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो जहां भगवती की स्थापना की जाए वहां पर धूप दीप से सदा प्रसन्न रहना चाहिए प्रातः मध्यान्ह और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करे कृपणता न करें। धूप दीप नैवेद्य फल फूल गीत वाद्य स्रोत पाठ और वेद पारायण इन सभी उपचारों से देवी का पूजन सम्पन्न होता है अनेक प्रकार के बाजे बजे और उत्सव मनाया जाए कन्याओं का विधिवत पूजन करें, वस्त्र भूषण बंदन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ सुगंधित तेल और हार मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे नवरात्र व्रत का पारंभ दसवें दिन करना चाहिए भक्तनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें